श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरासी पच्चीस जून अट्ठारह सौ चौरासी ईश्वर लाभ के अनंत मार्ग भक्ति योग ही युग धर्म है श्री राम कृष्ण देखो अमृत समुद्र में जाने के अनंत मार्ग है किसी तरह इस सागर में पड़े कि बस हुआ सोचो अमृत का एक कुंड है किसी तरह मुंह में उस अमृत के पड़ने से ही अमर होते हो तो चाहे तुम खुद कूद उसमें गिरो या सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरकर कुछ पियो या कोई दूसरा धक्का मारकर तुम्हें कुंड में डाल दे फल एक ही है अमृत का कुछ स्वाद लेने से ही अमर हो जाओगे मार्ग अनंत है ज्ञान कर्म भक्ति चाहे जिस मार्ग से जाओ आंतरिक होने पर ईश्वर को अवश्य प्राप्त करोगे संक्षेप में योग तीन प्रकार के हैं ज्ञान योग कर्मयोग और भक्ति योग ज्ञान योग में ज्ञानी ब्रह्म को जानना चाहता है नेति नेति विचार करता है ब्रह्म सत्य और संसार मिथ्या है यह विचार करता है विचार के समाप्ति जहाँ है वहाँ समाधि होती है ब्रह्म ज्ञान होता है कर्मयोग है कर्म करके ईश्वर पर मन लगाए रहना अनासक्त होकर प्राणायाम ध्यान धारणादि कर्मयोग है संसारी अगर अनासक्त होकर ईश्वर को फल समर्पित कर दे उन पर भक्ति रखकर संसार का कर्म करे तो वह भी कर्मयोग है ईश्वर को फल का समर्पण करके पूजा जप आदि कर्म करना यह भी कर्मयोग है ईश्वर लाभ करना ही कर्मयोग का उद्देश्य है भक्ति योग है ईश्वर के नाम गुणों का कीर्तन करके उन पर पूरा मन लगाना कलिकाल के लिए भक्ति योग का मार्ग सीधा है युग धर्म भी यही है कर्मयोग बड़ा कठिन है पहले ही कहा जा चुका है कि समय कहाँ है शास्त्रों में जो सब कर्म करने के लिए कहा है उसका समय कहाँ है कलिकाल में इधर आयु कम है उस पर अनासक्त होकर फल की कामना न करके कर्म करना बड़ा कठिन है ईश्वर को बिना पाए कोई अनासक्त नहीं हो सकता तुम नहीं जानते परंतु कहीं न कहीं से आसक्ति आ ही जाती है ज्ञान योग भी इस युग के लिए बड़ा कठिन है एक तो जीवों के प्राण अन्नगत हो रहे हैं इस पर आयु भी कम है उधर देह बुद्धि किसी तरह जाती नहीं और देह बुद्धि के गए बिना ज्ञान होने का नहीं ज्ञानी कहता है मैं ही वह ब्रह्म हूँ न मैं शरीर हूँ न भूख हूँ न तृष्णा हूँ न रोग हूँ न शोक हूँ जन्म मृत्यु सुख दुख इन सब से परे हों यदि रोग शोक सुख दुख इन सब का बोझ रहा तो तुम ज्ञानी फिर कैसे हो सकोगे इधर हाथ कांटों से छिद रहे हैं धर धर खून बह रहा है खूब पीड़ा होती है फिर भी कहता है कहाँ हाथ तो कटा ही नहीं मेरा क्या हुआ है इसीलिए इस युग में भक्ति योग है इससे दूसरे मार्गों की अपेक्षा ईश्वर के पास पहुंचने में सुगमता है ज्ञान योग या कर्म योग अथवा दूसरे मार्गों से भी लोग ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं परंतु इन सब रास्तों से मंजिल पूरी करना बड़ा कठिन है इस योग के लिए भक्ति योग है इसका यह अर्थ नहीं है कि भक्त एक जगह जाएगा ज्ञानी या कर्मी दूसरी जगह इसका तात्पर्य यह है कि जो ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं वे अगर भक्ति के मार्ग से चलें, तो भी वही ज्ञान उन्हें होगा भक्त भक्तवत्सल अगर चाहोगे तो वह भी दे सकते हैं भक्त ईश्वर का साक्षात्कार साकार रूप से देखना चाहता है उनके साथ बातचीत करना चाहता है वह बहुधा ब्रह्म ज्ञान नहीं चाहता परंतु ईश्वर इच्छा है उनकी अगर इच्छा हो तो वे भक्त को सब ऐश्वर्यों का अधिकारी कर सकते हैं भक्ति भी देते हैं और ज्ञान भी अगर कोई एक बार कलकत्ता आ जाए तो किले का मैदान सोसाइटी सोसाइटी सोसाइटी, सोसिएटिक सोसाइटी ए म्यूज़ियम सब उसे देखने को मिल जाएगा पर बात तो यह है कि कलकत्ता किस तरह आया जाए संसार की माँ को पा जाने पर ज्ञान भी पाता है और भक्ति भी भाव समाधि के होने पर रूप दर्शन होता है और निर्विकल समाधि के होने पर अखंड सच्चिदानंद दर्शन तब अहम नाम और रूप नहीं रह जाते। भक्त कहता है माँ सकाम कर्मों से मुझे बड़ा भय लगता है उस कर्म में कामना है उस कर्म के करने से फल भोगना ही पड़ेगा जिस पर अनासक्त कर्म करना बड़ा कठिन है उधर सकाम कर्म करूंगा तो तुम्हें भूल जाऊंगा चलो ऐसे कर्म से मुझे अत्यंत घृणा है जब तक तुम्हें न पाऊ तब तक कर्म घटते जाए जितना रह जाएगा उतने को अनासक्त होकर कर, कर सकू उसके साथ तुम पर मेरी भक्ति भी बढ़ती जाए और जब तक तुम्हें न पाऊं तब तक किसी नए कर्म में न फंसू जब तुम स्वयं कोई आज्ञा दोगे तब काम करूंगा अन्यथा नहीं